ठॉक गुरु प्रताप साध की संगति नंबर थ्री सुगम उपाय जुगती मिले बे से को लखी सके रकुना को लखी सके राम खुना साधो सब में निज पहचानी साधो सब में नीज पहचानी जगह पुरनाचारियों खानी हो साधो सब में नीज पहे जानी अविकता लख अखंड को देखे गुरु ज्ञानी हो साधो सब में नीज पहचानी राम को वही पाते हैं जो सब खोज के चुप बैठ जाते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 आंसू गमे जीस्त ने पिए तारीख थी जिंदगी की राहें यादों के दिए जला लिए ये हाले तबाह ओ कलब महजू कुछ हो न सका तो हंस दिए हैं मत पूछो निघे फितने नए किस आस पे आज तक जिए हैं तकनीले रसू में गम हुई है जब चाक जुनून सी लिए है। हैं ऐसने सलूक